पातंजल योग प्रदीप साधन पाद सूत्र आत्मा रचिम विद्धि शरीरम् रथमेवतु तो बुद्धि तो सारथि विदि मन प्रग्रह चंद्रिया हयानाहुु विसयास्तेस गोचरान आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोक्तेहुर्मनीषिण कठोपनिषद आत्मा को रथ का स्वामी शरीर को रथ तथा बुद्धि को सारथी और मन को लगाम समझो इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और उनके चलने के मार्ग विषय हैं इंद्रिय मन से युक्त आत्मा को बुद्धिमान भोक्ता कहते हैं इस कारण ईश्वर की दया से इन नशे के दूर होते तक अथवा इस मल को दूर करने के लिए नीची योनियों में जाना होता है इन योनि में आगे के लिए संस्कार नहीं बनते बल्कि पिछले हिंसा आदि से संस्कार धुल जाते हैं और वह फिर मनुष्य योनि में पवित्र होकर आत्मोन्नति के लिए आता है ये योनियां तो अंतकरण के मल धोने के स्थान हैं। जिस प्रकार अनजान बालक अपने शरीर को विष्ठा में सान लेता है तो माता नाली के पास ले जाकर पानी से धोती है इसी प्रकार कल्याणकारिणी प्रकृति माता अपने पुत्रों के इन मलों को इन योनियों में अपने हितकारी नियमों के जलों से धोती है तीसरा इसमें ईश्वर की दया है न कि क्रूरता क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति में ही सुख समझता है और इस प्रकार ईश्वर के पूर्ण ज्ञान वाले नियम उनकी इच्छाओं के अनुसार योनियों में भेजकर उनकी इच्छा पूर्ति करते हैं चौथा इसी तरह ईश्वर की कल्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्य के सब मल धुल जाते हैं और फिर उसे उन्नति करने का अवसर मिल जाता है पांचवा इसमें ईश्वर का न्यायकारी नियम भी आ जाता है जिससे हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुकूल फल मिल जाता है और इसमें उसकी सर्वज्ञता भी पाई जाती है कि जिससे समस्त संसार का कार्य व्यवस्था पूर्वक चल रहा है क्योंकि जिस प्रकार घड़ी के चलाने में सब यंत्र काम करते हैं इसी प्रकार संसार रूपी घड़ी के चलाने में सब शरीरधारी अपने अपने स्थान पर कुछ न कुछ काम कर रहे हैं संगति जाति आयु और भोग में पाप और पुण्य के अनुसार सुख दुख मिलता है यह अगले सूत्र में बतलाते हैं